मो भगवते पुरुषोत्तमाय ओं जयति प्रकाश विसती हृदय नंद यमल्त वाजुमय ममृत जगत्ति सर्गा वंदे श्रीचतन्यदेव श्रीगुरोपमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूपम साग्रण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैतम साधुक्त आजादा कमलायता बंदे जल प्रीकुक् नारायण नमस्कृत नरोमी सरस्वती कृपा पावेभ्यो वैष्णवेद्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कृणामशे हे, हे दुर्ग को हे भक्ति सुमते रघुनाथ दासो श्री जी उमे मंद मते हरि लाल श्री कृष्ण सुख मूल कृष्ण सेवा मूल इस वृक्ष के संपूर्ण व्यवहार का यह वैशिष्ट है कि इसमें सब अपने अभिमान को पूरी तरह से छोड़े हुए यहां तक केिया के, के सुख के लिए श्री श्याम सुंदर भी अपने पुरुष अभिमान को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी प्रसंग में श्री ललित माधव नाटक के उस विस्तृत प्रसंग को कल बहुत संक्षिप में एक संकेत मात्र किया था कि ब्रिज की जो किशोरीगढ़ है ब्रिज गोपिकागढ़ वे ही योग माया के द्वारा एक अंश में द्वारका में महेशी होकर के विराजमान होती है उसके लिए प्रमाण है स्कंद पुराण का कि गोप कन्यास्ता किशोर अवस्था में जो गोप कन्याएं वे ही युवा अवस्था में राजकन्या होकर के ब्रह्मान यहां पर ये ध्यान रखना चाहिए कि वृक्ष की गोपियां वृक्ष को छोड़कर करके कहीं नहीं जाती हैं ये जाती हैं तो वे छाया रूप में ही जाती है में नहीं जाती है कुरुक्षेत्र में भी जो गोलियां गई वे छाया रूप में ही वृज तो <laughs> तो को छोड़ करके गए वृंदावन का त्याग करके ली जाती है नीचे रहते हैं परंतु राघरा ने वृंदावन को छोड़कर के नहीं जाते हैं कहीं जाती भी है तो वे स्वरूप में नहीं जाती है वे छाया रूप में भी कहीं कुरुक्षेत्र तो इत्यादि में कभी जाती और द्वारका में भी उन्हीं की छाया रुकते ही कोई उनका अंश वह राजकुमारी बनकर के कृषि के साथ में विवाह करता है पुरानी एक कहावत थी एक उपचार का प्रकार था कि किसी का बुखार ज्यादा आ रहा हो तो कांसे की कटोरी लेकर के ऐसी जिसमें पैदी नहीं हो ऐसी कटोरी लेकर के जिसमें नीचे कोई रिंग नहीं लगी हुई ऐसी घी लगा करके और के ऊपर कांसे की कटोरी को मला जाता, तो नीली जाता था, तो हो जाती थी का छोड़ता था शरीर के संपर्क को प्राप्त करके गर्मी को प्राप्त करके तो सिर की गर्मी बुखार उतर जाता था ऐसे ही कभी बुखार ज्यादा तेज आता था बैती तो जी बताते थे कि पाम में घीया उसको लेकर के मनुख तो उससे बुखार उतर जाता था तो जैसे पैर में घी लगाने पर सिर की गर्मी उतर जाए ऐसे ही श्री द्वारका में राधिका की छाया रूपा सत्यभामा के साथ में यदि कृष्ण का मिलन हो तो ब्रिज में भी श्री राधा का बुखार थोड़ा तो कम होगा टेम्परेचर थोड़ा तो घटेगा इसलिए शक्ति इनके बुखार को उतारने के लिए कुछ शांति प्रदान करने के लिए इनकी ही एक छाया द्वारका में स्थापित करने की है और राधा प्राप्ति नामक उस अंक में ये दिखाया गया कि श्री राधे का वहां सत्यभामा के रूप में पधारी हैं और श्री कृष्ण आप श्री राधिका को से मिलने के लिए श्री रुक्मणी जी की आज्ञा लेकर के क्योंकि रुक्मणी जी की आज्ञा बिना नहीं मिल सकते हैं देवी की आज्ञा है बड़ी रानी है तो श्री चंदावली जी वे रुक्मणी हैं तो उनकी आज्ञा से श्री कृष्ण परम सुंदर एक युवती का वेश धारण करके पिंगला नाम करके एक कोई दासी है उस दासी के साथ में श्री कृष्ण उस समय प्रवेश करते वहां अः नव वृन्दावन में वे प्रवेश करते हैं और नव वृंदावन में प्रवेश करके वहां श्री राधिका से मिलते हैं पहले एक बार मेल हो चुका है इसलिए शिवप्रिया जी एकदम व्याकुल हो रही है श्याम सुंदर को पहचान गई है एकदम व्याकुल हो रही है श्याम सुंदर को भी अब पता लगा है कि ये श्री ही इसलिए से मिलने के लिए श्री सुंदर देश बदल करके वहां जाते हैं और तो तो मणि अपने वो समक मणि जो है उसको भी अपने साथ ले रखा है श्री राधिका जब काली हृदय में नवन के काली हृद में कूद पड़ती है उस समय श्री कृष्ण राधिका की रक्षा करने के लिए तुरंत ही कूदते हैं और उनकी भुजा में मणि बांध देते हैं और समंतक प्राप्ति हो करके जो शर्त है जो शर्त रखी थी जितने कि मेरी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ में तब होगा जबकि समंतक मणि मेरी पुत्री को ही प्राप्त हो उस समय श्री कृष्ण श्री सत्यभामा को राधिका को ग्रहण करते तो इस प्रकार अनेक अनेक बार श्री श्यामचुंदर आप स्त्री वेश धारण करके क्रिया से मिलती ऐसा ही एक प्रसंग और जहां पर श्री कृष्ण स्त्री वेश धारण करके या स्त्री भाव धारण करके श्री राधे भाव धारण करके श्यामचंदर से मिलना चाहते श्यामचंदर श्याम सुंदर से मिलना चाहते रहे आश्रय भी नहीं है और विषय भी नहीं है राधिका भाव धारण करके मिलना चाह, शामसें मिलना चाह, भी भी करके चाह श्री राधे राधाराणी एकदम बड़ी व्याकुल एक है के प्यारे के साथ में कब मिलन होगा उन्होंने किसी दासी को भेजा प्यारे सखी एकदम व्याकुल तो कहा श्याम सुंदर से मिल करके आई और राधा रानी को धैर्य प्रदान करने के लिए उस समय सखी श्री राधिकासी से कह रहे थे एक दूती गई कृष्ण के पास में राधिका के द्वारा भेजी हुई वहाँ कृष्ण से बात करके उनकी दशा दे करके जो कुछ भी आई उस अपने अनुभव को वह श्री राधा रानी के साथ में बांटती है शेयर कर जो कुछ भी उसने अनुभव किया उसका वर्णन करते हुए श्री स्वामिनी के अपनी सखी राधिका के बृह आपको वह शांत करना चाहती है उसको धैर्य प्रदान करना चाहती है क्या कहती है कि लिप्तवाह मृगमदिबी चोल कुमकु कलमुंगे दैवा एक रजन रजनी तयस जाता तो सस्मिता सुमुख समुभू सखी मैं अभी अभी श्याम सुंदर से मिलकर के आई हूं श्याम सुंदर तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं वे तो अपने मनोराज्य में डूब रहे हैं जाने कहा कल्पना में कहा अपने हृदय की फमतासी में वे डूबे हुए और अपने ंता में अपनी मनोराज की कल्पना में डूबे हुए वे बड़बड़ा रहे थे अरे सखी लिपते मृगमद रसई मैंने मृगमद अपने अंग में लगाकर लिया है अर्थात श्री कृष्ण बन गए हैं राधिका मनोभाव में अपनी फंतासी में फंटासी में अंग्रेजी में जिसको फंटासी उसका हिंदी है फंतासी तो मनोराज्य में श्री कृष्ण अपने आप में ही बन गए कहीं श्री राधिका अब राधिका छुपकर के कृष्ण से मिलने के लिए जा रही है तो आज कृष्णाविशारिका स्वरूप धारण करके अभी रात में अमावस्या की रात में अपने अंग की कांति को छिपा करके कृष्णावसार का जैसे काले रंग के वस्त्र ही धारण करके कि अंधेरे में कहीं छिप जाए तो और अपना अंग जो है उसको भी छिपाते हुए वह काली ओलनी ओल करके शाम ओलनी ओल करके ही जैसे जाती है अंग के ऊपर भी वो कस्तूरी का लेप कर लेती है कि कहीं मैं उजाले में किसी को दिख नहीं जाऊं छिपी रहू तो छिप के जाने के लिए जैसे जा रही है ऐसे श्री कृष्ण चंद्र शामा अभिषारिका का रूप धारण करके श्यामा के रूप में जा रहे हैं मनोराज्य में हमदासी में और ये ये कह रहे हैं कि अभी सखे ले मैं तो तैयार हो गई जल्दी से प्यारे के साथ में मिलन करने के लिए तू मुझे मार्ग बता मैंने पहले से ही अपने आप को छपाने के लिए अपने अंग में कस्तूरी का लेप कर रखा है कस्तूरी काले रंग की होती है तो अपने गोरे रंग को छिपाने के लिए मैंने कस्तूरी का लेप कर रखा है श्याम सुंदर को अपना स्वाभाविक जो नील श्रीअंग है घनश्याम जो उनका स्वरूप है नील वेख के समान उनकी जो घनश्याम की अंग्रांति है उसको वो राधिका भाव में ऐसा अनुभव कर रही हैं कि ये तो मैंने लेप लगाया है इसलिए काला काला सा दिख रही हूँ काली काली से दिख रही हूँ ऐसा उनको तो अनुभूति हो रही है सो कह रही हैं कि अरी सखी ले मैं तो पहले से ही तैयार हूँ शाम प्यारे से मिलने के लिए मैं राधिका पहले से ही शाम सुंदर से मिलने के लिए तैयार हो लिपते ही वाह मैंने अपने आप को मृगमद रस से माने कस्तूरी के नीले रंग से ढक लिया है अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा मैंने अपना बेश परिवर्तन कर लिया है और अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा रसोई आने अलग बिलंब अरे देर मत कर देर मत कर जल्दी से नीली साड़ी ले आ। श्वेत साड़ी पहन करके तारे वाली साड़ी को पहन करके जाऊंगी तो पहचानने में आ जाऊंगी इसलिए इस समय अंधेरा है और अधेरे में अपने आप हाँ को छपाए रखने के लिए नीली साड़ी तू ले आ। उस नीली साड़ी को पहन करके मैं जल्दी से चलती हूं मैंने अंग्राज पहले ही कर लिया है छपाने का अब वस्त्र भी चमकीले नहीं होने चाहिए इसलिए अलम नीलम नीला जो है उस बस्त्र को जल्दी से ले आ करने की जरूरत नहीं और एक काम होगा जो हीरा के आभूषण मोती के आभूषण मुझे धारण करा रखे हैं इन मोती के आभूषण को तो हटा दे स्वर्ण मोती के आभूषण को हटा करके इनके स्थान पर कुमल लय को लय कल्प या कल्प तो भूंगे नीले कमलों के द्वारा मेरा सारा शार कर दे कालों में कुंडल की जगह नीले कमल की सुंदर जो कलियां हैं उनको काल में कल फूल की तरह से धारण कर दे नील माला उसको ही नीले कमल की माला उसको ही कंठ में भी धारण करा दे कुंभल मैंने नील कमल जिसको हिंदी वह जो नील कमल है उसका नाम है इंदिवर जो श्वेत कमल है उसका नाम है कुंडली जो लाल कमल है उसका नाम है पद्र बड़ा जो गुलाबी कमल है उसका नाम है सरोज तो कमलों के भी अलग अलग नाम है तो कुमल है दलित कुल नीले कमलों के द्वारा मेरे श्रीअंग को जल्दी से पू आभूषण को हटाकर के कमलों का पुष्पों का आभूषण ही मुझे धारण करा दे और ऐसा बड़ वेश करके मैं प्याले का दर्शन करने के लिए चलती ऐसे धारण करके बड़ श्रृंगार को धारण करके श्री प्रिया उस समय पथन कु कल्पया आकल्प मंगे अंग में अभी जो आकल्प जितनी भी श्रृंगार रचना है वो भी कस्तूरी के द्वारा ही कर और कमलों के द्वारा नील कमल के द्वारा ही मेरा श्रृंगार को आकल को बंद दैवा रजनी ही अजनी ही ये बड़े मेरे भाग्य की बात है कि मेरे भाग्य से ये रात्रि अजन मान्य उत्पन्न हो गई रजनी रजनी रजनी ऐसा नहीं है रजनी में विसर्ग अलग कर देंगे तो अजनी बच जाएगा ये यमक अलंकार का यमक का बड़ा सुंदर प्रयोग है यमक अलंकार दो प्रकार का होता है एक अभंग यमक संधि करने की ज़रूरत नहीं पड़े कहीं संधि करके एक ही शब्द की आवृत्ति तो होती है परंतु तो संधि करने पर अर्थ अलग अलग हो जाता है तो रजनी रजनी ये आवृत्ति तो हो रही है परंतु तो रजनी में विसर्ग अलग निकल जाएंगे तो अजनी ये रात्रि अजनी माने उपस्थित हो गई है रात्रि आगे तो दई बात रजनी अजनी भी। ऐसी जो उक्ति है ऐसी उक्तियों को कहती हुई श्याम सुंदर विराजमान थे वो दूती राज से कह रही है त इसलिए अरु ये हो आज वे श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि आज में श्याम सुंदर कोई श्याम सुंदर के पास में तुझे ले जाने के लिए तैयार हो रही हूं तो तब बयस्या याता ने तुम आज मैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हूं ऐसा श्याम सुंदर ने कहा और उस समय श्री राधिका की सखी ये कह रही है कि अरे मैं ऐसा के सुन के आया आई आई अभी शाम को देखकर इसलिए चल चल तू भी अब अभिशाप कर श्याम सुंदर में ही चित्र लगाए एकमात्र विराजमान है ये सुनकर के जब यात्रा ने तो श्री राधिका का अभिसार कराने के लिए वो सखी राधिका से कहने लगी कि मैं ये सब दे करके आई मुख श्याम सदस्य से मिलने के लिए तू चल ऐसे जिस समय कहा उस समय सस्मिता विस्मिता चलो श्री राधा मुस्कुरा भी रही हैं और विस्मित भी हो रही हैं है मुझसे इतनी कर रहे हैं कि मेरा ध्यान करते करते मेरा ही अभिनय करने लगे मेरी ही चेष्टाएं उनके श्रीयंग श्री अंग में आ गई इसलिए श्री राधिका सस्मित माने मुस्कान मुस्कुरा आनंदित भी नहीं, हो रही है और विस्मित भी हो रही है श्याम सुंदर के उस भाव का दर्शन करके कि श्याम सुंदर पुरुष से स्त्री भाव को धारण करके गोपी भाव को धारण करके स्मरण करते हुए पधार है ऐसे श्री राधिका याता नेतु जब वो श्री राधिका को अभिसार कराने के लिए ले जा रही थी वो शटदास्तु थी उस समय ये बात सुनकर के बैसिया याता लेतु जो सखी है उसके द्वारा श्री कृष्ण के पास में ले जाने का जब प्रयत्न किया जा रहा था उस समय समहू सस्मिता विस्मिता चौक श्री राधिका सस्मित और विस्मित हो गई दोबारा सुन ले अभी सखी राधिके मैं अभी अभी श्याम सुंदर से मिलकर के आई हूं और मैंने वहां पर जो देखा उसका मैं तुझसे वर्णन कर रही हूं श्री श्याम सुंदर कह रहे थे कि अभी सखी क्यों देर लगा रही है ले मैं तो पहले से से तैयार हो गई प्यारे से मिलने के लिए राधिका भाव में कृष्ण कह रहे हैं है। तो राधिका कृष्ण से मिलने के लिए पहले ही तैयार हो गई और कृष्णाध सारे का देश आकल्प मैंने स्वीकार कर लिया है मैंने पहले ही अपने अंग में कस्तूरी लगा करके अपनी अंगकांति को गौर अंग कांति को छपा दिया है अब मुझे परवाह नहीं देखना अब मैं रास्ते में भी जाऊं तब भी गोकुल की गलियों में कोई मुझे पहचानेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने बेश को परिवर्तन कर दिया है कंसीलमेंट जो है वो मैंने स्वीकार कर दिया है मैंने अपने बेश को कहीं परिवर्तित कर लिया है इसलिए अब मुझे चिंता की बात नहीं है एक काम और कर तो कि आम अलम विलंबई नीलम निचोलम तू जल्दी से बिना देर लगाई और पहनूं तो मेरा वस्त्र भी यदि श्याम रंग का होगा तो गोकुल की गली में कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा और अभिसार करने में अनुकूलता होगी कृष्णा कृष्णाभिसार का तो अभिषार करने में मा की रात्रि में श्याम वस्त्र धारण करके अभिशा करने में की प्राप्ति और होगी मेरे अंग अंग जो है उनमें अब पुल से माने इंदी नील कमल से मेरे सारे श्रृंगार को तू कर दे इस समय जो कुबले जो नील कमल है उन कमल से हिंदी वर्ग के द्वारा ही मेरा श्रृंगार कर दे और इस समय इन पुंडरी की आवश्यकता नहीं है स्वर्ण कमल की आवश्यकता नहीं है इस समय पद्म की आवश्यकता नहीं है इस समय सरोज की आवश्यकता नहीं है सरोज गुलाबी जो पद्म है वो लाल इन सब की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि दैवात ऐशा रजनी अजनी सौभाग्य से रात्रि आ गई है और इस रात्रि में अधेरे में नील वस्त्र धारण करके अंग में कस्तूरी का वर्णन करके अपने बेश को बदल बदल करके मैं छिपक के प्यारे के पास में कृष्णाभिसार का रूप में अभिसार कर सकती हूं ऐसा उक्ति कहकर के ऐसे बचे श्याम सुंदर कह रहे थे तब वैस्या याता दे ऐसे श्याम सुंदर ने कहा और श्री श्याम सुंदर जब श्यामंदर के वचन को उस दूती ने श्री राधिका को सुनाया तो श्री राधिका को तो भी वह दूती जब सुंदर के पास में अभिसार कराने के लिए प्रस्तुत हुई ये सारी घटना बताकर के जब विश्वास दिलाया कि अरी सखी प्यारे तेरी ही प्रतीक्षा कर रही है और प्रतीक्षा भी अत्यंत तो उच्च कोटि की तीव्रता को प्राप्त किए हुए है जिसमें वे तेरा ही धारण करके बैठे हैं ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए चल चल जल्दी से शाम चुंद के पास में चल ये सुन करके दूती के बचत श्री राधिका समूत सस्मिता मुस्कराने लगी अर्थात प्यारे मुझे मेरी प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए उत्सुक है ये सुन करके वो अत्यंत श्री राधिका उत्सुक हो गई और विस्मिता चौ और विस्मृत भी हो रही है कि आह प्यारे में ऐसी तीव्र भावना उत्पन्न हो रही है कि वे मेरी इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं मेरी प्रेम सेवा को तो स्वीकार करना चाहते हैं यह विचार करके श्रीराधिका एकदम उत्सुक होकर के विराजमान ऐसे अनेक अनेक प्रसंग कहीं वाणी साहित्य में भी प्राप्त होते हैं श्री महावाणी जी कई उत्साह सुख में सहेष सुख में एक पद प्राप्त होता है महावाणी जी का सहेष सुख का एक पद है साठ और इकसठवें नंबर का पद है महावाणी जी का उसमें श्री सखी गण कई कई बार लाल की परीक्षा करती है तो श्री सखी ने एक बार लालजी से पुष्टि किया कि लालजी श्याम सुंदर आपको श्री प्रिया जी कितनी प्यारी लगती है तो क्या पता तो लग जाए कितनी प्यारी लगती है राम आपको कितनी प्यारी लगती है तो श्री श्याम सुंदर को उत्तर देना पड़ेगा सखी के सामने उत्तर देते ये तो सखी तो परम अंतरंग है अभिन्न है तो उत्तर दे रहे हैं कृष्ण साहब प्यारी कितनी प्यारी है तो उत्तर है कि लागत मोह अति ही प्रिया प्रान की प्रतिपाल कर राखो एरी सखी सहज सदा उर्मा श्री प्रिया मुझे अत्यंत ही प्यारी लगती हैं लागत है अति प्राणन की की वे मेरे प्राणों रक्षा करने वाली है अब कितने बताऊं इसका कोई उत्तर नहीं है कहीं घुमा घुमा फिरा करके उत्तर दे सकता हूं हूँ प्रश्न इतना गुड़ है कि उसका उत्तर भी सीधा सीधा देना संभव नहीं है स्थूल प्रश्न नहीं है सूक्ष्म प्रश्न है इसलिए उसको उत्तर भी परि सूक्ष्मता के साथ में दिया जा रहा है करी रही है वो इतनी प्यारी लगती है कि वे ही मेरे प्राणों की पुष्पा मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली नहीं है उनके बिना ये प्राण कहीं आश्रित हो ही नहीं सकते हैं स्थिर हो ही नहीं सकते हैं कितनी प्यारी लगती है उसको मैं क्या कैसे बताऊ यही कहूंगा कि कर राखों एरी सखी साज सा उर् मैं ये चाहता हूं कि उन प्रिया को सदा अपनी उर्मा बना करके गले की माला बना करके रख श्याम सुंदर का ये वचन है ये बड़ा गुण है उर्माल बनाने का मतलब है कि श्री श्याम सुंदर श्रीमद प्रिया के उस प्रेम वैभव का दर्शन करना चाहते हैं जो प्रेम के विलास के विवर्त के अवस्था में प्रकट हो श्याम सुंदर की गलमाल के समान श्री प्रिया विराजमान हो तो प्रेम विलास विवर्त का जो स्वरूप है उसकी श्याम सुंदर के हृदय में अभिलाषा विवर्थ स्वरूप का दर्शन करने की अभिलाषा अत्यंत पूर्व श्री श्याम सुंदर तो मैं कैसे चाहता हूं तो सामान्यतः तो उत्तर दिया जाता है गले का हाल बना अब गले का हार बनाने एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परम प्यारा परन्तु यहां पर कंठ की माल बना करके रखना चाहता हूं इसमें श्री निकुंज मंदिर में प्रेम विलास विवर्थ का जो स्वरूप है उस श्री प्रिया के सौंदर्य शौ, का मैं दर्शन करना चाहता ये शाम से मैंने कहीं अभिलाषा प्रकट की बिलास विवर्थ दर्शन करना आगे कह रहे हैं श्री अचपद लागत मोह अति ही प्रिया पुरान की प्रतिपाल कर राखों एरी सखी सहज सदा उर्मा श्री प्रिया को मैं अपने कंठ की माला बना करके रखना कर राखों एरी सखी सहज सदा उर्मा अपने कंठ की माला बना करके ये मैं रखना चाह आगे कह रहे हैं आवत है कब हो ये है जिए ये कभी मेरे मन में ऐसी इच्छा होती है सखी ने प्रश्न किया राधे का कितनी मेरी सखी से राधिका तुमको कितनी प्यारी लगती हैं तो श्याम सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि आवत है कब हु धरे राखो ये आल कि श्री प्रिया को अपने हृदय रूपी आले में बैठा करके रखिए लो धरे राखो ये आल हृदय के आले में ही उनको विराजमान कर लो उनको रख लो श्री हरि प्रिया सलोनी मूर्त अति रसाल रस जाल क्योंकि हरि की प्रिया जो है वे श्री विश्वानंदनी वे सलोनी अत्यंत सूरत हैं अत्यंत सूरत और अति रसाल हैं रस के के कारण होकर तो शाम ने उत्तर दिया, ये उत्तर दे दिया दिया दे कि मैं प्रिया को अपने हृदय आले में विराजमान रखना चाहता हूं इस हृदय रूपी कल्पक्ष के खोदर में कहीं श्री प्रिया को तो बसा लेना चाहता हूं कि वे यहां निरंतर निरंतर विराज विराजमान अब ये ही पृष्ठ सखियों ने राधा रानी से किया कि सुंदर तुमको कितने प्यारे लगते ये सखिया बड़ी चतुर हैं प्रियालाल दोनों पे ये नस टटोलती रहती हैं, इनकी प्रीति जो है उसको जानना चाहती हूँ तो प्यारे से प्यारी से पुष्टि किया कितनी प्यारी हैं, प्यारी ने उत्तर दिया बस मेरे पुराणों की उत्पाद हैं मैं तो यह चाहता हूं कि मेरे गले की माला बन करके विराजमान हो और संकेत में अपनी अभिलाषा भी प्रकट कर ली कि प्रेम विलास के परम परम उत्कर्ष में कोई विवर्तमय जो स्थिति है उस विवर्तमय स्थिति में श्री प्रिया की माधुरी का मैं दर्शन करू और वे मेरे हृदय रूपी आले में ही निरंतर निरंतर निवास करें हृदय के अंतराल में वे बिन्दवास करते हुए विराजमान अब यही प्रश्न प्रिया जी से किया कि लाल जी तुमको कितने प्यारे लगते तो श्री प्रिया जी भी उत्तर देती हैं कि और उर्मे यही अहो दया रसदीठ ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को मैं ईट अभिलाषक उनमें यही मेरे हृदय में यही अभिलाषा है अहो दया रसदीठ अरे प्यारे अरे दया अरे मेरे परम परम प्यारे रसदीठ मेरे ऊपर सना तुम्हारी रस की दृष्टि ही पड़ी रहे सना तुम रसमय दृष्टि से युक्त होकर के अहो दया हे मेरे परम परम प्यारे अरे कृपाल दयाश कृपा के अर्थ में अरे कृपालू रसदीठ तेरी रसमय दृष्टि ही मुझे सना प्राप्त होती रहे ऐसे प्यारे लगते हो अरे सखी तू पूछ रही है प्यारे कितने प्यारे लगते हैं तो उत्तर क्या दू इतने प्यारे लगते हैं जैसे कौ न जिसके बिना ईठे ही नहीं बस ये वही उत्तर है इटम जिसके बिना निर्वाह नहीं हो न ईट जिसके नीठ जिसके बिना ही नहीं ऐसे तुम लग कि तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह हो ही नहीं सकता है नहीं, कहीं नहीं है कहीं इस तुम्हारे बिना जिस जो कहीं दूसरे से कहीं किसी अन्य प्रकार से काम चल ही नहीं सकता है ऐसे तुम सर्वदा सर्व अपरिहार्य होकर के मुझे प्राप्त होती हो न का तात्पर्य अपरिहार अनेबल हो करके तुम गिरा जैसे कोई न जिसके बिना कहीं मीठ तुम्हारी ही रहती है तुम्हारे बिना कोई ये मीठ माने जिसके बिना निभे नहीं उसके लिए ब्रिजभाषा में शब्द का प्रयोग होता है मीठ तो तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह हो ही नहीं सकता कहीं न कहीं प्रश्न इतना गंभीर है तो उसको सीरा सीरा नहीं जा सकता है उसके कहीं वैभव के द्वारा ही प्रश्न का उत्तर दिया जाए श्याम सुंदर ने कहा कि अपने हृदय के आलने में बसा लो श्याम ने कहा पुराणों की प्रतिपाल है और उनको गले की माला बना करके मैं रख लू ये श्याम ने कहा और प्रिया ने कहा प्यारे के बिना कहीं न ईट कहीं ठ हो, हो ही नहीं सकती है किसी तरह से निर्वाह हो ही नहीं सकता किसी की व्याख्या कर नहीं है स्वामी लागत हो प्यारे प्रानंते ऐसे तैसे को नारे तुम इतने प्यारे लगते हो कि तुम्हारे बिना नहीं नीठ कहीं भी कोई वस्तु दूसरी तुम्हारा कहीं स्थानांतरण कर ही नहीं सकती है उसके बिना कहीं ऑप्शन कोई है ही नहीं कोई विकल्प के रूप में कोई दूसरी वस्तु को प्राप्त करके इस विरह को शांत नहीं किया जा सकता तुम्हारी सेवा की जो उत्कंठा है उस उत्कंठा को शांत नहीं किया जा सकता है तुम विकल्प रहित हो नहीं तुम्हारे बिना उठेगी ही नहीं दिवेगी ही नहीं तो लागत हो प्यारे प्रान तय ऐसे जैसे को अब इसको मैं कहूं कैसे क्योंकि कह कहातें बात जात मुंह से बोलने पर बोलते ही बात का सारा रस मिट जाएगा क्योंकि ईश्वर ने मुख बनाया है आगे और कान बनाए हैं पीछे मुंह से कोई बात आई और कान से सुनी गई तो बात पीछे पड़ जाएगी और पीछे पड़ते पढ़ते कहा गया है कुछ और उसको विस्तृत किया जाएगा किसी अन्य अर्थ में बदलते बदलते बात कहीं कि कुछ की कुछ हो जाएगी इसलिए मुंह से नहीं बोल सकता हूं बल्कि कह, कह सकती हूँ केवल इतना ही कहूंगी कि तुम्हारे बिना मिठेगी नहीं तुम्हारे बिना कोई विकल्प नहीं है निर्वाह नहीं कोई दूसरी वस्तु तुम्हारे स्थान को ग्रहण नहीं कर सकती है तो लागत हो प्राय प्राणन तय ऐसे जैसे कोई न ईट कहक हाथ ते बात जात है बात पर बात पर पर पर जा से कहने जा वो बात जो है वो परजात माने पिस कुट करके चूरा बन करके चूर्ण हो जाएगी उसमें किसी ने कुछ मिलाया कुछ कूटा कुछ और जोड़ा तो मुंह से कह करके दूसरी के जा, तो भय बात पर जात बात जो है वो बात पर जात हो जाएगी कुछ पिस करके और की और हो जाएगी रूप में जैसी मैंने कही वैसी की वैसी कभी रह नहीं जाती है क्योंकि श्रवणन में श्रवणन परे परी जात है पीठ एक कान से दूसरे कान में जाएगी मुंह से होकर के मुंह आगे है कान पीछे है इसलिए मेरी बात का कुछ का कुछ अर्थ निकाल लिया जाएगा तो परी है पीठ बात पिछड़े पिछड़ती तो जाएगी पिछड़ती जाएगी इसलिए प्यारे कैसे कहूंगा बस इतने प्यारे है ये की बात कही जा सकती है कि तुम्हारे बिना मीठ इस मेरी इटेगी नहीं तुम्हारे बिना मेरा कोई निर्वाह नहीं पता कैसे लगे ये तो विशेषण वर्णन की है हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ कि तुम कितने प्यारे लगते हो तो श्री प्रिया जी कह रही हैं बोले प्यारे मोमन तोमन कहे कह जानत जो इन बातें बीच बसीट अब मेरा तुमसे कितना प्यार है इस बात को या तो मेरा मन जान सकता है या तेरा मन जान सकता है या के जो इन बातों बीच बसीट या ये सखी जान सकती है जो हम तुम दोनों की बातों के बीच में है, बसीट माने बीच में साक्षी होकर के विराजमान इस रस की आस्वादन करने वाली जब कोई है तो ये सखी है या तो वो बात तेरे हृदय में और मेरे हृदय में रहेगी या इस बात को जान सकने वाली है तो ये सकी है और कोई नहीं है बस इतना ही कहूंगी उत्तर तेरा यही है कितने प्यारे लगते हो कि प्यारे के बिना लिठेगी नहीं प्यारे के बिना मेरा माने विकल्प में कोई व्यवहार विकल्प नहीं है और उसके बिना निभेगी नहीं कोई ऑप्शन नहीं और प्रीति कितनी है इसको या तो मेरा मन जानता है या तेरा मन जानता है और हम दोनों के मन की बात को जानने वाली है साक्षी रूप में ये सखी श्री सखी ना श्री किशोर जी के श्री रंगदेवी जी तो वे इस तत्व तो को जानती हैं और कोई दूसरा इस तत्व तो को नहीं जानता है उस तो समय श्री हर प्रिया जी प्यारी किए ये बात सुन करके प्रियालाल दोनों की बात सुनी और अंत में श्री रंगदेवी जी उस समय उत्तर देती हुई निष्कर्ष देती हुई कह रही है कि श्री हरिप्रिया परस्पर भाखत उस समय श्री हरिप्रिया जी ने उस समय श्री युग सरकार दोनों के चरणों को पकड़ा और कहा कि राखत और अभिलाष में यही अभिलाषा रखती हूं कि यही बल देखत रहूं रहो दया रस के हे रस की दृष्टि वाले मैं बलिहारी जाऊं मैं आपके जो लालजी ने कहा उसी रूप माधुरी का दर्शन करना चाहती अर्थात प्रेम विलास विवर्थ उसी का मैं दर्शन करना चाहती तो श्री हरि प्रिया परस्पर भाखत श्री हर प्रिया जी चरण छू करके कह रही हैं राहत और अभिलाष हृदय में यही अभिलाषा रखती है कि यही बल देख रहो कि हे युव सरकार बलिहारी मैं यही देखना चाहती यही माने मुंह से निकाल जाएगा श्याम सुंदर जो है उनने जो कहा था कि सहज सदा उर्माल प्रिया को तो उर्माल बना करके के प्रेम विवर्थ का जो दर्शन करना चाहती हूँ श्री सखी का भी यही एकमात्र अभिलाषा है तो उसको ही रहो दया रसदीत आपने ऊपर रस की दृष्टि रख करके सना सना विराजमान श्री किशोरी जी से जिस प्रार्थना की उस समय श्री किशोरी जी आप तो कस्तूरी का मर्दन करके आप विराजमान हुए और श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया की चंद्र का धारण करके विराजमान होते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे गौर में झलमले श्याम सुखसाज और देख रही देख निहार छबे प्यारी प्रीतम आज उस समय सखी कह रही है हरी सखी प्यारी प्रीतम आज आज प्यारी प्रीतम प्यारी ही प्रीतम बनकर के श्याम सुंदर के कंठ की माला बनते हुई विराजमान हो रही है प्यारी छवि का दर्शन कर और इस प्रकार गोरे लाल सावरी प्रिया के साथ में से बिलास करते हुए आगे हो रहे हैं और उस समय श्री जुगल सरकार ने कृपा करके श्री रंग देवी जी को कृपा करके वो जो प्रेम विलास विवर्त है उस प्रेम विलास विवर्त का दर्शन कराया जहा प्रिया आप लाल बनकर के और श्री लाल प्रिया बनकर के विराजमान हो गए तो देख रही देख आज ही के विराजमान निहारी और उस समय श्याम सुंदर ने ये जो अभिलाषा की थी और ये जो कहा था कि मैं श्री प्रिया को घरे रहो ये प्रिया को आदय में धारण करूं और प्रिया को ये गले की माला बना करके धारण करो सदा उर्मा प्रेम का दर्शन, दर्शन कराए तो रस में भी अनेक अनेक बार सुंदर पुरुष से जो नायिका स्वरूप है वो नायिका स्वरूप धारण करके विरायमान होते हैं और कभी नायिका स्वरूप धारण करके वे श्री प्रिया जी कभी नायक धारण करके श्री अंग में कस्तूरी का मर्दन करके वे होती हैं और कस्तूरी का मर्दन करके श्याम स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करती हैं और कभी श्री प्रिया वे तो श्याम सुंदर बन गई कस्तुरी का मर्दन करके और कभी श्री श्याम सुंदर अपने श्री अंग में चंदन का लेप करके गौरी गौरी प्रिया इस प्रकार करके भी दोनों परस्पर मिलन प्राप्त हैं पर श्रृंगार भाव है कि श्री राधिका भाव में कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मेरा गोरा रंग इसको छपाने के लिए मैंने पहले से ही कस्तूरी से अपने शरीर का मर्दन कर रखा है कस्तूरी से अपने शरीर को झाँक रखा है अब श्यामा का स्वरूप में केवल नीली साड़ी धारण करने की आवश्यकता है इन आभूषणों को जल्दी से हटा दे और इनकी जगह नीले कमल के आभूषण धारण करा करके श्री, मुझे कृष्ण शरीर का वेश धारण करा करके इस समय अभसार करा कोई पहचानेगा का नहीं गोकुल की गली में सब मेरे कृष्ण रूप का दर्शन करके यही कहेंगे कृष्ण जा रहे इसलिए आए इस प्रकार देश परिवर्तन करके कृष्णावि का रूप में कृष्ण का देश धारण करके श्री प्रिया श्याम के पास में अविस्तार करती हुई जा रही हैं जैसे और उसी रूप में जब श्री प्रिया कृष्ण रूप का कृष्ण देश धारण करके जा रही हैं और प्रेम विलास विवर्तन में जहां श्री प्रिया विराजमान है वहां पर अपूर्व से श्री श्याम सुंदर आप श्री गोरीवेश धारण करके चंदन अपने श्री अंग में धारण करके विलास प्राप्त करते हुए तो कभी प्रेम विलास विवट कभी सहज विलास जो है वो सहज विलास में भी श्री प्रिया श्रृंगार धारण करके कृष्ण का आयी हैं श्री कृष्ण उस समय विराजमान हैं और ये आनंद रूप में उस प्रेम विलास विवर्त का दर्शन करती है तो यही से आने अलम करते हुए बिना देर लगाए नील वस्त्र को लेकर के यहां आ को ले कोलई कल, कल को मुंडई नील कमलों के द्वारा मेरा श्रृंगार कर लिप्त वाह हम ये दैवाकेशा रजनी अजनी दैव से ये रात्रि उत्पन्न हो गई है इत्युक्त भी श्री प्रिया की कहकर के सामने, की को कह करके, जब तब व्या जाता लेकिन जब श्री राधिका की सखी श्री राधिका को अविसार कराने के लिए उत्सुक हो रही है उस समय समभूत सस्मिता विस्मिता श्री राधिका कृष्ण के उस भाव का दर्शन करके और राधिका आवेश का दर्शन करके श्री कृष्ण, श्री राधिका उस समय विस्मित और सस्मित होकर के विराजमान हुई विस्मित धारण करके विराजमान हुए और इधर श्री उस परीक्षा के संग में श्री स्वामी के चरण पकड़ करके जब श्री रंगदेवी जी ने प्रार्थना की कि आपके उस रूप का मैं निरंतर जिसकी अभिलाषा ने की उस रूप का मैं दर्शन करना चाहती हूँ ऐसा चरण पकड़ करके जब युगल से प्रार्थना की उस समय श्री प्रिया जी ने मुस्करा करके उस समय अनुमति प्रदान की है तो अनुमति प्रदान करके श्री श्याम सुंदर को तो राधिका का वेश धारण करा दिया और श्री को श्याम सुंदर का वेश धारण करा के जब बिलसा रही है उस समय सहज रस का जो क्रम है उस रस के क्रम में भी ये सखीगण प्रेम विलास व्यवर्त का दर्शन करते हुए आज लाल को प्रिया के साथ में विलास करते हुए आनंद पूर्वक देख रहे हैं ऐसे जहां अपने स्वरूप और भाव उनका परिवर्तन करके युगल सरकार आनंद पूर्वक विलास तो करते हुए विराजमान अतः ये प्रेम ये श्री प्रेम तंग वह स्थल है जहां पर जो स्त्री है जो पुरुष है स्त्री स्वरूप को तो धारण करने की श्री श्याम सुंदर भी अपने नायक भाव को त्याग करके अभिलाषा करते हैं नायिका भाव को धारण करने की ये अभिलाषा करते हैं हुए युषा एवं स्त्रीय यह एक प्रसन्न इसी तरह से एक अन्य नीला का दर्शन करा रहे हैं के नाम तीति भी, न ना भीत प्रभीत दास दर्पण मोसुमु सुरय श्री श्याम सुंदर मनी मन में खता में ध्यान कर रहे हैं कि मैंने जब दान घाटी पर घट्टाध्यक्ष बनकर के गोपियों को रोका उस समय श्री प्रिया की कैसी सुंदर शोभा थी और उस शोभा का दर्शन करते करते ध्यान करते करते श्याम सुंदर प्रिया के जो डायलॉग है प्रिया के जो वचन है उनको ही बड़बड़ाने बर लगे श्री दानकेली की उस मधुर लीला का स्मरण करते करते कर हैं कि जब मैं खड़ा हुआ उस समय श्री प्रिया मुझसे ऐसे जित कर रही थी ऐसे निषेध कर रही थी और उस निषेध का ध्यान करते समय प्रिया की जो अपूर्व तो रूप माधुरी थी नेती नेती में भी जो कुटिबित स की स्थिति में जो श्री प्रिया में कुटुमित भाव में जो नेति नेति बचन प्रकट हुए थे वे नेति नेति बचन श्याम सुंदर के स्वरूप में प्रकट होने लगे और स्वयं ही राधिका बनकर के राधिका की तरह से ही अभिनय करने लगे तो किया क्या श्याम सुंदर ने जो मुकुट पहन रखा है अब कोई दूती गई है राधा रानी की तरफ से कोई दूती गई है श्याम सुंदर को देखने के लिए श्यामचंद्र कहा है श्यामचंद्र क्या कर रहे हैं श्री राधिका कृष्ण मिलन के लिए बिकल हैं और उन्होंने कोई दूती दूती को देखा, तो नुकुंज मंदिर के कहीं खिड़की से जाल से जो लताए है उनमें दृष्टि डालकर के भीतर क्या हो रहा है इसको देखती हैं, तो देख रही हैं श्यामचंद्र ने अपने मुकुट को पता रखा मुकुट को पकड़ करके उस मुकुट को ही ये समझ रहे हैं कि मैंने माखन की मटकी घी की मटकी को धारण कर रखा है और राधिका भाव में कृष्ण कह रहे हैं अरे चंचल खबरदार इस माखन में ये यज्ञ का माखन है इसने से इतना शादी दे दिया ना तो पूरा माखन को तो शादी हो जाए और फिर ये यज्ञ के काम में नहीं रहेगा इस माखन में से तुझे एक छींटा भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये यज्ञ के लिए देवता के लिए हम गगरी ले जा रही हैं और इसमें से यदि दे दिया तो शास्त्रीय कहते हैं नयुत्तम देवदेव से और स्वामी भुक्त समर्पण बलभाचार्य जी के वचन है कहीं मीमान के वचन है कि देव देव को भगवान को कभी अर्धभुक्त भोजन नहीं कराया जाता है का मतलब है है पहले स्वयं खा लो और फिर बचा हुआ जो है, वो को तो सामने भुक्त हो जाएगा कभी तो जाए। जाए। जाए। तो कभी कही कहीं तो ऐसा है कि नहीं पूरा का पूरा ठाकुर जी के सामने भोग जाता है सब भोग जाता है कहीं कही ऐसा है कि इतना जहा समि हो रही है समष्टि भंडारा हो रहा है समष्टि भंडारा का मतलब है झरा कोई भी आओ किसी को भी मना नहीं तो जहां झरा झरा भंडारा होता है वो झरा भंडारे में अभी इतना सारा सामान मनों का जो बना है वो ठाकुर जी के भोग कैसे लगाएगा तो वहां पर यह है कि पर्याप्त मात्रा में एक थाल सजा करके पर्याप्त मात्रा में एक दलिया सजा करके ठाकुर जी को भोग लगाई जाएगी फिर प्रशादी लाकर के समय मिला तो सब प्रसादी हो तो जो सामे भुक्त है वो भी प्रसादी होता है ये नहीं है कि जो ठाकुर जी लिखा में गया है वो ही प्रसादी है प्रसादी को ये मिला दिया जाए अनप्रसादी में तो अनप्रसादी में फिर सब प्रसादी ही माना जाएगा महाप्रसादी माना जाता है मिलने पर वो महाप्रसादी हो जाता है तो शास्त्र यह कहते हैं कि नयुक्तम देवदेवस्व साम्य भुक्त समर्पण देवदेव को कभी भी अर्धभुक्त नहीं ये नहीं कि किसी दूसरे देवता के लिए थोड़ा सा निकाल लिया और बचा हुआ भोग पहले ठाकुर जी को भोग जाएगा फिर गणेश जी को भोग जाएगा फिर सरस्वती जी को भोग जाएगा पहले ठाकुर जी को भोग जाएगा ठाकुर जी को भोग जाने के बाद में देवी सरस्वती जो भी अन्य देवता है जिनका पिता श्राद्ध उनमें भी जो कुछ करना है तो भगवत प्रसादी जो है उसको उसमें मिला दो बस फिर फिर उससे शांति होगा ये नहीं कि पहले उसके लिए निकाल लिया किसी दूसरे देवता के लिए निकाल लिया और फिर बचा हुआ ठाकुर जी के भोग जाएगा था। ना? पहले ठाकुर जी के भोग जाएगा काम अटका है अटका रहने दो काम पूरा नहीं हो रहा है कर्मकांड दूरा बीच में पंडित जी बैठे रहो अभी भोग जा रहे हैं भोग सर के सर के आएंगे तब यहां पर भोग आए ये वैष्णव की रीति वे जो भी कार्य करते हैं वो प्रसादी बस्ती से ही वे देवता ऋषि पितर इन सब का तर्पण करेंगे पहले ठाकुर जी को भोग जाएगा प्रसादी से वे देवता ऋषि पितरी इनका तर्पण होगा इनका पूजन होगा ठाकुर को साम्यभुक्त समर्पण नहीं होगा तो श्री किशोरी जो उस समय घट्टी पाल श्याम सुंदर से यही कह रहे हैं अरे घट्टी पाल इस माखन में से हम तुमको एक छींटा भी नहीं दे सकती हैं यदि तुमको पहले दे दिया तो ये सारा का सारा हमारी जो घड़े माखन की कमोरी है घी की कमोरी है ये सब प्रसादी हो जाएगी इसलिए अलम नती नाम तुम चाहे कितने भी नाक रगड़ो कितनी भी मुझे प्रणाम करो मैं इसमें से नदास्य दही थी मैं इसमें से दही देने वाली नहीं हूं तो क्योंकि ये अमनिया दही है ये देवता के लिए यज्ञ के लिए जा रहा है और इसको यदि तुम शरीर के घट्टी भक्त को दे दिया तो बस ये तो हो गया प्रसाद की फिर ये यज्ञ के काम का नहीं रहेगा इसलिए तुमको इस दही में से एक अंश भी नहीं दिया जा सकता तो अलग नती ना नाम कति नासी दधी मैं तुमको दही नहीं देने वाली हूं भी ऐसा डांटने पर श्री मुंह से कहती जा रही है मनी मन में श्री राधारानी डरती भी जा रही हैं इसलिए अपनी मटकी को कसके पकड़ रखा है कहीं कही छीन कही करके नहीं ले जा लू ये चंचल राजकुमार कहीं छीन करके नहीं ले जाए इससे भीत मौल्य है उन्होंने अपने मटकी को श्राधा ने कस के पकड़ रखा था अब शामसुंदर सुंदर के भाव में है तो शामसुंदर के पास ना मटकी तो है नहीं उन्होंने अपने मुकुट को ही कसके पकड़ रखा मुकुट को ही मटकी समझ करके राधाभाव में मुकुट को पकड़े हुए हैं तो दीद दीद दीद अपने बलूमुप को तो कसके पकड़े हुए जो श्री हैं ऐसे प्रेमोन मदस्यों। प्रेम में इतने उन्मादी हो तो गए कि अपने आप को तो श्री राधिका समझकर के ही वे विराजमान हैं और राधिका की तरह से ही अपनी माखन की मटकी की रक्षा करने के लिए उसको कसके पकड़े हुए दही की मटकी को कसके पकड़े हुए हैं तो प्रेमन दर्पण वो रानी के द्वारा भेजी गई जो सखी दूती थी उसने जब श्री श्याम सुंदर को इस तरह अभिनय करते हुए, इस तरह भाव में डूबे हुए वो अपने मुकुट को कसके पकड़ते हुए देखा उस समय श्याम सुंदर को होश में लाने के लिए सखी भीतर मुकुंज मंदिर में घुस गए और वहां पर परम सुंदर एक दर्पण श्याम को दिखा दिया कि जय जय ये क्या क्या हो हो रहा है तुम कर रहे और सुंदर ने जब दर्पण में अपने आप को ही अपना मुकुट पकड़े हुए देखा तो वे लजा गए अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसा कह करके अपना मुकुट छोड़ करके बेराजमान हुए हैं तो जहा पुरुष भी स्त्री भाव धारण करके विराजमान हो जाते हैं ये है श्री वृंदावन का स्वरूप जहां पर श्री श्याम सुंदर भी राधिका भाव में डूब जाते हैं कि राधिका की तरह से ही अंगकरण करने लगते हैं दोबारा अलंकृति नाम कति भी श्री राधा राधारानी के भाव में श्री कृष्ण कह रहे हैं राधिका बनकर के राधिका भाव में डूबे के भावित होकर के राधा भाव भावित होकर के भाव किसको समझते हैं? जैसे औषध शास्त्र में भाव होता है कि इतने भाव की औषधि है अभ्रक है अभ्रक की भस्म बनाई गई अभ्रक को जला करके तो वो भस्म बन गया अब उसमें ही भस्म में ही दोबारा अभ्रक को पीस करके किसी अन्य अभ्रक को पीस करके और उस भस्म में फिर से वही अभ्रक का रस्सी दे दिया और फिर उसको जलाया गया तो ये एक भावना हुई ऐसे ही अब फिर दोबारा जो भस्म बन गई उस भस्म में फिर से अभ्रक को घोटा गया अलग से फिर उस घोटे हुए अभ्रक के रस को उसी भस्म में डाला गया फिर उसको जलाया गया तो वो दूसरी भावना हो ऐसी तीसरी भावना, ऐसे कभी कभी पांच पांच भावना भी किसी औषधि में दी जाती है इसको कहते हैं भावना ये औषधि ये भावना प्राप्त पांच भावनाओं को प्राप्त करके ये औषधि है कोई भस्म ये पंच भावना वाली भस्म है या उसमें कोई दूसरी चीज उसको घोट करके मिलाया और उसकी भी भावना दी गई स्वर्ण की भावना दी गई रजत की भावना दी गई उनको करके मिलाया गया, तो उसको शास्त्र में कहते हैं भावना है। तो श्री कृष्ण भी भावना ले रहे हैं ये राधा रानी की भावना से कृष्ण भी घुट करके जो भस्म है उसमें भावना मिलाई जा रही है राधिका की भावना से युक्त हो रही है तो तदभाव भावित श्री राधिका का जो भाव है उस भाव से भावित होकर के श्री कृष्ण कर रही है अलग नाम अरे चंचल छूना मत मेरे पास नहीं मत ये तेरी प्रणाम करने से मैं कोई झुक जाऊंगी सो बात नहीं है भले कितने भी प्रणाम करते रहो हमें से क्या हम श्री भागुरी ऋषि के यज्ञ में इस घी को समर्पित करने के लिए यज्ञ भगवान को समर्पित करने के लिए ले जा रही है तुम्हारे प्रणाम करने से कोई हम इस घी में से तुमको थोड़ी और दे देंगे इस माखन से तुमको थोड़ी दे देंगे इसलिए नदास्य दही थी मैं इस दही का एक छींटा भी तुझे देने वाली नहीं हूं क्योंकि यदि दे दिया तो पूरा दही प्रसादी हो जाएगा साम्य भुक्त हो जाएगा अर्धभुक्त हो जाएगा मन चलने पर भी अर्धभुक्त हो जाता है फिर यदि दे दिया जाए तब तो अर्धभुक्त होगा ही होगा कोई सुंदर रसोई बनी और उस समय यदि मन चल गया कि आ कैसी है तो मन चलने पर भी अर्धभुक्त हो जाएगा उस समय नहीं ठाकुर जी के रसोई करते समय सदा ये ध्यान रखना चाहिए ये ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को भोग लगेगा इसमें अपना मन भी चलाना चाहिए अपना मन मत मत पहले भोग लगे तो सामने भोग का मतलब है मानसिक भोग कर लेना लेना या यथार्थ में उसके किसी अंश को को को खा लेना और बचे हुए ठाकुर को को देना ऐसा है वो सेवा उदारा सामने भोग इसलिए नदास्य दी थी मैं दही नहीं दूंगी ऐसा कहकर के श्री राधिका जैसे भयभीत हो कर के अपनी मटकी को पकड़ती है इसी प्रकार श्री भी राधा, भाव भावित होकर के अपने मुकुट को ही बैठे हुए हैं तो सखी श्याम सुंदर भी हंसी आ रही है के इस चेष्टा का दर्शन करके कि महाशय जी अकेले में अपने मुकुट को इतनी जोर से क्यों पकड़ रही हैं छोड़ क्यों नहीं रहे हैं इसलिए उनको यथार्थ में आश्रित करने के लिए सखी ने दूती ने तुरंत ही भीतर प्रवेश करके निकुंज मंदिर में शाम सुंदर के सामने दर्पण दिखा दिया और बोले जय जय ये क्या हो रहा है देख तब श्याम सुंदर को लग जाए बोले अरे ये मैं क्या जा कुछ ना कुछ नहीं पैसे ऐसे कुछ नहीं, करना तो बनाया होगा तो प्रेमोन्नो श्री श्याम सुंदर प्रेमोन्मत होकर के विराजमान है उस समय दर्पण सुमुख्यापणी सुमुख्या के सामने दर्पण समर्पित करती हुई विराजमान हैं और श्री श्याम सुंदर पुरुष से स्त्री स्वरूप भाव धारण करके विराजमान हो गई गए है। ऐसे ले परम सुंदर तीन लीलाओं के माध्यम से कि कभी श्री सखीगण प्रार्थना कर रही है कि तुम्हारी कितनी प्रीति है वो आ, अलग से प्रसंग है श्री महावाणी जी सखी ने कृष्ण से पूछा कितनी प्रीति करते हो उस समय श्री कृष्ण ने उत्तर किया कि को अपने हरे के में करके उनको गले की माला बना करके ही विराजमान हों किशोरी जी से पूछा कि तुम कितनी प्रीति करती हो किशोरी जी का उत्तर था कि अरे सखी कैसे बताऊ उनके बिना निफ्ती नहीं एक उत्तर दिया कि तो उनके बिना नीती नहीं है और साथ कोई विकल्प नहीं अब इसको यदि मुंह से कहा जाएगा तो मुंह से नहीं कह सकती हूं क्योंकि इस बात को या तो मैं जानती हूं या प्यारे जानते हैं या तू सखी जानती है जो हम दोनों के बीच में सखी हो करके साक्षी हो करके विराजमान वो जानते सखी के सामने कोई चीज छिपी नहीं तो या तू जानती है मुंह से कहने पर बात बिगड़ जाएगी मुंह से वो वर्णन मिल किया जा सकता है क्योंकि तो मुंह होता है आगे काम होते हैं पीछे और तो काम पीछे होने पर यदि मुंह से कोई बात कही गई काम में कुछ अलग सुनी उसमें किसी ने अपना और लगा दिया भटार तो बात कहीं की कहीं हो जाएगी कुछ की कुछ हो जाएगी सो so, कानंते ते कानन स्वर्णनते पर बात हो वो बात घुसपिट करके कुछ की कुछ हो जाएगी रसोई करने के लिए बैठे एक आया उसने उसमें नमक डाल दिया दूसरा आया उसने मीठा डाल दिया तीसरा आया मिर्ची डाल दी चौथा आया फिर से नमक डाल दिया तो जो रसोई बनेगी वो कैसी होगी तो उसकी कल्पना तो मुंह से बात होने पर मुंह मुंह से होकर के बाद की बात कुछ और हो जाएगी इससे कहा नहीं जा सकता है बस इतना ही कहूंगा कहूंगी कि प्यारे के बिना जब ये नहीं है तो श्री हरिप्रिया जी ने श्री रणदेवी जी ने उस देवी चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं तुम्हारे बिना अब मेरे हृदय में यही अभिलाषा है कि आपके इसी स्वरूप का मैं दर्शन करूं जिसकी आप अभिलाषा करती हो जिसकी लाल जी अभिलाषा करते हैं अर्थात आप श्री शामसंदर के के की माला बन करके विराजमान हो प्रेम विलास विवर्ति उस महा का मैं दर्शन करना चाहती और श्री प्रियाजी ने समय परम दया दिखाते हुए करुणा दिखाते हुए कृपा दिखाते हुए अपने उस रूप वैभव का श्री सखी को अपने रूप से दर्शन कराया और सखी उस रूप का दर्शन करके कृतकृत हो रही है और उस समय उस रूप का जो उसका अपना अनुभव है उस अनुभव को बांधती है क्योंकि तो सखी बिना वर्णन किए बिना रह नहीं सकती आनंद इतना है कि वह उसका विस्तार करती है उसका वर्णन करेगी करेगी और कह वर्णन करते हुए कह रही है देख रही देख निहार छवि प्यारी प्रीतम आज अली सखी देख देख आज प्यारी ही प्रीतम बनकर के प्रीतम ही प्यारी बनकर के विराजमान है इस क्रीला का दर्शन किया कभी श्री श्याम सुंदर ही आज कृष्ण कृष्णाभिसार का स्वरूप धारण करके अभिषार की तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अंग में कस्तूरी का लेपर रखा है नीली साड़ी लिया मेरे आभूषण को तू कमल से सजा दे जिससे गोकुल में मुझे कोई देखे नहीं और ऐसे श्री प्रिया का ध्यान करते करते प्रिया किसी ही चेष्टा वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे सिंह से अत्यंत अत्यंत भयभीत व्यक्ति स्वयं से उनका अंकरण करने लगता है ऐसे प्रिया का ध्यान करते करते श्री शाम सुंदर प्रिया की चेष्टाओं का भी अंकरण करने लगता है स्मरण युग ये विषय रसजनों की इस दिव्य स्थल में भी इस भाव को प्रकट किया जा सकता है ये जो मूर्ध भाव है अधिकारी जमती सदा सदा सभ्यू करो शिंदा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय I will not give up. I will not give up.